हमारे गुरु और उनका संदेश अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस में जो दक्षिणेश्वर के उद्यान मंदिर में रहते और उपदेश करते थे स्वामी विवेकानंद उन दिनों के नरेंद्र को प्राचीन धर्म ग्रंथों का वह सत्यापन प्राप्त हुआ जिसकी मांग उनका हृदय और बुद्धि करती रही थी यहां वह सत्य उपलब्ध था जिसका टूटा फूटा वर्णन ही ग्रंथ कर पाते हैं यहाँ एक ऐसा व्यक्ति था जिसके लिए समाधि ही ज्ञान प्राप्त करने का सशत साधन थी हर घंटे चित्त अनेक से एक की ओर दौलायमान था हर क्षण अतिचेतन भूमिका से संग्रहित ज्ञान की वाणी से ध्वनित होता था उनके सन्निकट हर व्यक्ति को ईश्वर दर्शन की झलक मिल जाती थी और शिष्य में भी परम ज्ञान की अभिपसा ज्वर उड़ने चढ़ने के सदिश जग उड़ती थी किंतु तथापि वे संपूर्ण अज्ञात रूप से ही धर्मग्रंथों की जीवंत प्रतिमूर्ति थे क्योंकि उन्होंने उनमें से किसी की कभी अध्ययन नहीं किया था अपने गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस में विवेकानंद को जीवन की कुंजी मिल गई थी किंतु फिर भी अपने जीवन कार्य के निमित्त उनकी तैयारी पूरी नहीं हो पाई थी उनके गुरुदेव का जीवन एवं व्यक्तित्व जिस विराट परिपूर्णता को अल्पकालिक एवं प्रखर प्रतीक था उसकी परिव्याप्ति को आत्मसात करने के लिए कन्याकुमारी से हिमालय तक समग्र भारत का भ्रमण करना सर्वत्र साधु संत विद्वानों और जन साधारण से प्रेम भाव से मिलना सबसे शिक्षा ग्रहण करना और सबको शिक्षा देना सबके साथ जीवन बिताना और भारत के अतीत एवं वर्तमान का यथार्थ परिचय प्राप्त करना अनिवार्य था इस प्रकार विवेकानंद की कृतियों का संगीत शास्त्र गुरु तथा मातृभूमि इन तीन सरलहरियों से निर्मित हुआ है उनके पास देने योग्य यही निधि है उन्होंने उनको वे उपकरण मिले जिनके विश्वविकार को दूर करने वाले आध्यात्मिक परिदान की विसल्यकरणी उन्होंने प्रस्तुत की 19 सितंबर अठारह ईस्वी से 4 जुलाई 1902 सौ ईस्वी तक कार्य की अल्पावधि में भारत ने अपनी तथा विश्व की संतति के पथ प्रदर्शन के लिए उनके हाथों से जो दीप प्रज्वलित एवं प्रतिष्ठित कराया उसके भीतर यही तीन दीप शिखाएं प्रोज्वल है हम में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इसी प्रकाश और अपने पीछे छोड़ी गई उनकी कृतियों के लिए उनके जन्म देने वाली पुण्यभूमि को तथा जिन अदृश्य शक्तियों ने उन्हें विश्व में भेजा उनको धन्य कहते हैं और विश्वास करते हैं कि उनके महान संदेश की व्यापकता एवं सार्थकता का मर्म जानने में हम अभी तक असमर्थ रहे हैं भगनी निवेदिता 4 जुलाई 1907